सदगुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक दस मौलिक धर्म का विरोध क्यों बुनियादी रूप से आप धर्म के प्रस्तोता हैं, वह भी मौलिक धर्म के आप स्वयं धर्म ही मालूम पड़ते हैं लेकिन आश्चर्य की बात है कि अभी आपका सबसे ज्यादा विरोध धर्म समाज ही कर रहा है दो शंकराचार्यों के वक्तव्य उसके ताजा उदाहरण है क्या है? इस पर कुछ प्रकाश डालने की कृपा करेंगे आनंद मैत्रे धर्म जब भी होता है मौलिक ही होता है मूल का न हो तो धर्म ही नहीं नित्य नूतन न हो तो धर्म ही नहीं स्वयं का अनुभव न हो तो धर्म ही नहीं फिर चाहे वह अनुभव जीसस का हो चाहे जर्थोस्त्र का चाहे महावीर का चाहे मोहम्मद का धर्म की ज्योति तो स्वयं के अंतस्तल में जलती है, वह उधार नहीं होता वह उधार हो ही नहीं सकता और जब भी उधार होता है तो नाम ही धर्म का रह जाता है भीतर अधर्म होता है और वहीं से अड़चन शुरू होती हिंदू हैं मुसलमान हैं ईसाई हैं जैन हैं बौद्ध ये सब उधार है महावीर उधार नहीं लेकिन जैन उधार है आद्य शंकराचार्य उधार नहीं थे लेकिन उनकी परंपरा में उनकी गद्दियों पर बैठे हुए लोग सब उधार है कोई बुद्ध किसी दूसरे की गद्दी पर कभी बैठता नहीं जो अपना सिंहासन खुद निर्मित कर सकता हो वो उधार और बासी गद्दियों पर बैठेगा बुद्ध ही बैठते हैं उधार गद्दियों पर बुद्ध नहीं पंडित पुरोहित बैठते हैं ज्ञानी नहीं ध्यानी नहीं और तब दो धाराएं धर्म की प्रचलित हो जाती एक तो जीता जागता धर्म नगद और एक उधार मुर्दा धर्म मुर्दा धर्म सदियों तक चलता है जीवित धर्म तो बिजली की एक कड़क है यह चमका वह गया बहुत सजग जो हैं वही उसे देख पाते जो सोए सोए हैं वे तो चूक जाते जीवित धर्म तो गुलाब का फूल है अभी खिला सांझ पकड़ियां झड़ जाएंगी सुवास आकाश में उड़ जाएगी मुर्दा धर्म प्लास्टिक का फूल है सदियों तक टिकेगा न पानी देने की जरूरत है न खाद की न सूरज की न हवाओं की प्लास्टिक के फूल की कोई जरूरत ही नहीं धूल जम जाए झाड़ देना फिर ताजा मालूम होने लगेगा लेकिन ताजा कभी था ही नहीं मालूम ही होता है प्रतीत ही होता है जब किसी के हृदय में परमात्मा की ज्योति उतरती है जब कोई बुद्ध पृथ्वी पर चलता है तो आकाश पृथ्वी पर चलता है उसके पास तो केवल हिम्मतवर लोग इकट्ठे होते हिम्मतवर ऐसे हिम्मतवर जैसे परवाने जो ज्योति में डूबकर जलकर तुरोहित हो जाने को तैयार है सच्चा धार्मिक व्यक्ति तो दीवाना होता है परवाना होता है क्योंकि इससे बड़ी और दीवानगी क्या होगी अपने को मिटाना अपने अहंकार को गलाना परवाना तो पागल होगा ही तभी तो ज्योति पर निछावर हो सकेगा जब कोई बुद्ध होता है पृथ्वी पर फिर वो किस रूप में इससे फर्क नहीं पड़ता नानक है कि कबीर है कि पलटू है कि रैदास है कि फरीद है ये केवल देह के भेद है दिए बहुत ढंग के बन सकते दिए तो मिट्टी से बनते जैसे चाहो वैसे बनाओ बड़े बनाओ छोटे बनाओ काले बनाओ गोरे बनाओ नई नई आकृतियां दो लेकिन जब ज्योति जलती तो ज्योति एक ही है दिए का आकार रंग ढंग कितना ही भिन्न हो ज्योति का तो एक ही स्वभाव है अंधेरे को दूर करना तम सोमा ज्योतिर्गमे उपनिष्चिति सी प्रार्थना करते हैं प्रभु इस तमस को ज्योति से दूर करो इस से मुझे ज्योति की तरफ उठाओ बुद्धों के पास तो वही आ सकता है जिसके प्राणों में ऐसी प्रार्थना उठी हो और जो तैयार हो कीमत चुकाने को कीमत बड़ी चुकानी पड़ती तुम्हारे पास जो भी है तुम जो भी हो वह सभी निछावर कर देना होता है असली धर्म सस्ता नहीं होता हो नहीं सकता सस्ता असली धर्म तो आग से गुजरना है लेकिन आग ही निखारती है गंदा सोना कंचन होकर बाहर आता है कचरा जलता है सोना नहीं जलता तुम में जो जो कचरा है वो सदगुरु के पास जलेगा और तुम में जो जो शाश्वत है निखरेगा उसमें और धारा आएगी तुम्हारी प्रतिभा तो प्रज्वलित होगी लेकिन तुम्हारी मूढ़ता जल जाएगी पर तुमने तो मूढ़ता को अपना स्वभाव समझ रखा है तुमने तो गलत के साथ तादात्म कर लिया है इसलिए तुम बुद्धों से डरोगे भगोगे फिर भी तुम्हारे भीतर भी धर्म की आकांक्षा तो है धर्म की आकांक्षा मनुष्य की स्वाभाविक आकांक्षा है लाख उपाय करो इस आकांक्षा को नष्ट नहीं किया जा सकता छिपा सकते हो गलत ढंग दे सकते हो गलत दिशाओं में लगा सकते हो मिटा नहीं सकते धर्म कुछ मनुष्य के अंतकरण का अनिवार्य अंग है स्मरण रखना अनिवार्य उससे निवारण नहीं हो सकता इसलिए नास्तिक भी अपना धर्म बना लेता नास्तिकता उसकी धर्म बन जाती कम्युनिस्ट हैं उन्होंने भी अपना धर्म बना लिया काबा नहीं जाते क्रेमलिन जाते मक्का नहीं जाते मास्को जाते निश्चित ही गौतम बुद्ध महावीर कृष्ण क्राइस्ट मोहम्मद इनके चरणों में नहीं झुकते लेकिन कार्ल मार्क्स, एंजल्स लेलिन इनके चरणों में झुकते मंदिर नहीं जाते मस्जिद नहीं जाते लेकिन मॉस्को के रेड स्क्वायर में लेलिन की लाश को अब भी बचा के रखा है उस पर फूल चढ़ाते वहां सिर झुकाते दूसरों पर हंसते हैं कि क्या पत्थर की मूर्तियों को पूज रहे हो और लेलिन की सड़ी गड़ी लाश उसको पूज रहे हो और ख्याल भी नहीं आता कि तुम जो कर रहे हो वह भी वही है फिर जो महावीर को पूजता हो बुद्ध को पूजता हो कृष्ण को पूजता हो माना कि अतीत को पूज रहा है लेकिन फिर भी किसी जागृत व्यक्ति का स्मरण शायद तुम्हारे भीतर भी जागरण की लहर ले आए लेकिन लेलिन को पूजो कि मार्स को कि एंजल्स को वे उतने ही अंधे थे जितने अंधे तुम हो अंधा अंधा ठेलिया दो कुंत अंधे अंधों का नेतृत्व कर रहे हैं ईसाई ट्रिनिटी को पूछते ईश्वर पिता और फिर जीसस पुत्र और पवित्र आत्मा ये तीन और हिंदू त्रिमूर्ति को पूछते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश और कम्युनिस्ट वो भी त्रिमूर्ति और ट्रिनिटी के बाहर नहीं जाते मार्स एंजल्स लेलिन स्टेलन ने घुसने की कोशिश की कि त्रिमूर्ति में घुस जाए चतुर्मूर्ति कर दे हो नहीं घुसने दिया माओ ने भी बहुत कोशिश की मगर त्रिमूर्ति को खंडित नहीं होने देते नास्तिक भी अपना धर्म बना लेता है नास्तिक भी अपनी नास्तिकता के लिए मरने मारने को तत्पर होता है नास्तिक के भी पूजा ग्रह हैं धर्मशास्त्र दास कैपिटल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये उसके गीता है कुरान है बाइबल है इतना पर्याप्त है किसी कम्युनिस्ट को बता देना कि ये दास कैपिटल में लिखा है बस काफी है। जैसे दास कैपिटल में लिखे होने से कोई बात अनिवार्य रूप से सत्य हो जाती वैसे ही जैसे हिंदू के लिए बता देना काफी है कि गीता में लिखा है बस प्रमाण हो गया बात खत्म हो गई अब न कोई विवाद की जरूरत है न कोई तर्क की जरूरत है न सोच की न खोज की मुसलमान को कुरान की आयत दोहरा दो बस पर्याप्त अगर कुरान में है तो ठीक ही होगा कुरान में कहीं कुछ गलत होता है वही स्थिति कम्युनिस्ट की है कम्युनिस्ट जो अपने को नास्तिक मानते वे भी धर्म से नहीं बच पाते मनुष्य के भीतर धर्म अनिवार्य है जैसे प्यास प्रत्येक आदमी को लगती फिर तुम पानी पियो कि कोका कोला पियो कि फेंटा पियो इससे कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ता जर्मन हो तो बियर पियो जैन हो तो पानी छान के पियो मगर प्यास प्यास सभी को लगती ना जैन बच सकता है न हिंदू बच सकता है न मुसलमान बच सकता है जैसे प्यास शरीर का अनिवार्य धर्म है क्योंकि शरीर को पानी की जरूरत है जानते हो शरीर में 80 प्रतिशत पानी तुम 80 प्रतिशत जल हो इसमें जरा भी कमी होती है फौरन प्यास लगती अस्सी प्रतिशत बड़ी बात है इसीलिए तो चांद की जब रात होती पूरे चांद की रात होती तो तुम्हें बहुत प्रभावित करती वैज्ञानिक कहते हैं वो प्रभाव वैसे ही है जैसा सागर प्रभावित होता है क्योंकि सागर जल है तुम भी अस्सी प्रतिशत जल हो जैसे सागर में तरंगे उठती ऐसी ही पूर्णिमा की रात्रि तुम्हारे भीतर भी तरंगे उठने लगती और जैसा जल सागर में है और जिस अनुपात में सागर के जल में नमक और क्षार है ठीक उसी अनुपात में तुम्हारे भीतर नमक और क्षार है वही अनुपात इसलिए तो नमक की जरूरत है गरीब से गरीब आदमी हो और कुछ ना हो तो कम से कम नमक और रोटी तो चाहिए ही चाहिए नमक के बिना कोई भी नहीं जी सकता नमक के बिना जियोगे निस्तेज हो जाओगे सुस्त पड़ जाओगे तुम्हारे भीतर नमक का एक अनुपात है जो वही है जो सागर में उतना ही अनुपात है मां के पेट में जब बच्चा होता है तो वो पानी में तैरता है वो जो मां के पेट में पानी होता है उसमें बच्चा तैरता है वो पानी भी ठीक सागर का पानी होता है इसलिए जब मां गर्भवती होती है तो ज्यादा नमक खाने लगती उसे नमकीन चीजें रुचने लगती क्योंकि अधिक नमक तो बच्चे के लिए जा रहा है बच्चा मछली की तरह तैरता है और उसे नमक की जरूरत है बहुत नमक की जरूरत है अभी हड्डी मांस मज्जा उसका निर्मित होना है शरीर में तो 80 प्रतिशत पानी की जरूरत है इसलिए कोई भी प्यास से नहीं बच सकता है सिकंदर भारत आया एक फकीर से मिला फकीर नग्न था सिकंदर ने कहा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं फकीरन का यह सारा जगत मेरा है मैंने इसे बिना जीते जीत लिया है सिकंदर ने पूछे बिना जीते कोई कैसे जगत को जीत सकता है उस फकीर ने कहा मैंने इस जगत के मालिक को जीत लिया और जब मालिक अपने हाथ में तो कौन फिक्र करे छोटी मोटी चीजों को जीतने की जब मालिक अपना है तो उसकी मालिकियत अपनी और जीतने का ढंग यहां और है तलवार उठाना नहीं सिर झुकाना हम झुक गए मालिक के चरणों में झुक के हम मालिक के अंग हो गए ये सारी मालिकियत अपनी सिकंदर खुश हुआ था ये बातें प्यारी थी सिकंदर ने कहा लेकिन मैंने भी जगत जीता है अपने ढंग से जीता है फकीर ने कहा कि ऐसा समझो कि रेगिस्तान में तुम खो जाओ और गहन प्यास लगे और मैं एक लोटे में जल ले के उपस्थित हो जाऊं तो एक लोटा जल के लिए तुम अपना कितना राज्य मुझे देने को राजी नहीं हो जाओगे अगर तुम मर रहे हो तड़फ रहे हो सिकंदर ने कहा अगर ऐसी स्थिति हो तो मैं आधा राज्य दे दूंगा मगर लोटा जल ले लूंगा क्योंकि प्राण थोड़ी गंवाऊंगा फकीर ने कहा लेकिन मैं बेचू तब ना आधे राज्य में मैं बेचूंगा कीमत और बढ़ाओ ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकते हो सिकंदर ने कहा अगर ऐसी इज़्ज़त तुम्हारी हो और मुझे प्यास लगी हो मैं मर रहा हूं तड़फ रहा हूं तो पूरा राज्य दे दूंगा तो फकीर ने कहा कितना तुम्हारे राज्य का मूल्य एक लोटा भर पानी? इसमें तुमने जीवन कमाया? प्यास इतनी अनिवार्य है कि पूरा राज्य भी कोई दे सकता है जैसे प्यास शरीर के लिए अनिवार्य है शरीर में तो कम से कम 20 प्रतिशत और कुछ भी है लेकिन आत्मा में तो 100 प्रतिशत धर्म है धर्म का अर्थ स्वभाव है धर्म का अर्थ ही क्या है महावीर ने कहा बत्थु साहाव वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म है जैसे आग जलाती है ये उसका धर्म है जैसे पानी नीचे की तरफ बहता है ये उसका धर्म है जैसे आग की लपटें ऊपर की तरफ उठती हैं ये उसका धर्म है ऐसी ही मनुष्य की आत्मा को जो स्वभाव है उसका नाम ही धर्म है सौ प्रतिशत आत्मा धर्म से निर्मित है धर्म से कोई बच तो नहीं सकता लेकिन बुद्धों के पास जाने की हिम्मत नहीं होती तो फिर आदमी होशियार है चालाक, चालबाज है उसने फिर झूठे धर्म निर्मित कर लिए उधार धर्म निर्मित कर लिए उसने मंदिर बना लिए मस्जिद बना लिए गुरुद्वारे बना लिए नानक के पास जाने की तो हिम्मत नहीं लेकिन गुरुद्वारे में जाने में क्या डर है ऐसा ही समझो कि कोई पतंगा प्राइमरी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ के शिक्षित हो जाए कोई पतंगा पीएचडी हो के लौटे विश्वविद्यालय से होशियार हो जाए बहुत दिए को देख के तो उसके भीतर भी आकांक्षा जगेगी पीएचडी क्या करेगी दिए को देखेगा तो आकांक्षा जगेगी कि लपट पड़ू दिए में एक अदम्य आकर्षण है उसके लिए उसके प्राणों का कुछ जुड़ा है दिए में एक चुंबक है जो उसे खींचती मगर पीएचडी पतंगा है कोई साधारण पतंगा नहीं और दिए की ज्योति खींचती तो पीएचडी पतंगा क्या करे वो दिए की एक तस्वीर अपने कमरे में टांग लेगा जब दिल होगा तस्वीर पर जाकर तड़फड़ा लेगा जलेगा भी नहीं और एक तरह की राहत भी मिल जाएगी जिससे छोटे बच्चों को मां स्तन नहीं देना चाहती तो चुसनी पकड़ा देती रबर की चुसनी स्तन जैसी मालूम पड़ती बच्चे को उसको चूसता रहता सो जाता सोचता है कि तृप्ति हो रही कुत्तों के संबंध में तो कहा जाता है कि वो सूखी हड्डी चूसते अब सूखी हड्डी में चूसने को कुछ भी नहीं लेकिन जब कुत्ता सूखी हड्डी को चूसने लगता है तो उसके मसूड़ों में सूखी हड्डी की चोट लगती और खुद का खून बहने लगता है वो खुद के खून को ही पीता है और सोचता है कि हड्डी में से रस आ रहा है ऐसा ही आदमी होशियार हो गया है आदमी ने अपनी होशियारी में सूखी हड्डियां चूसी जिनमें से कोई रस नहीं निकलता गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद सुखी हड्डियां जिन शंकराचारी की आनंद मैत्रे तुमने चर्चा की ये शंकराचार्य भी सूखी हड्डियों के पंडित पुरोहित थे ये सुखी हड्डियों को सजा के बैठे इनके पास अपना कोई अनुभव नहीं कोई स्वानुभव नहीं ये तो शंकराचार्य ने जो कहा है उसको तोतों की तरह दोहराते रहते लेकिन करोड़ करोड़ लोग भी इनकी बात सुनते हैं क्योंकि उनको भी इनकी बात में राहत है सुविधा है सांत्वना है ये तस्वीरें हैं दिए की इनसे टकराव मौत नहीं होती कुछ खोया नहीं जाता मन भी भर जाता है कि ज्योति पर टूट भी पड़े देखी दीवानगी देखा हमारा परवानापन ज्योति पर कैसे लपके और ज्योति थी केवल तस्वीर ऐसे ही तुम शास्त्रों में खोज रहे परमात्मा को तो तस्वीर में खोज रहे हो ज्योति को पंडित पुजारियों से सुन रहे हो परमात्मा की खबर तो उनसे सुन रहे हो जिन्हें खुद भी खबर नहीं लेकिन भीड़ कायरों की है भीड़ साहसहीनों की है भीड़ चालाकों की है कायर सब चालाक होते क्योंकि अपनी कायरता को छिपाने के लिए उन्हें चालाकी इजाद करनी पड़ती इनसे ही तथाकथित परंपराएं बनती हिंदू मुसलमान जैन बौद्ध ईसाई सिख निश्चित ही जब पुनः कोई बुद्ध पुरुष होगा जब पुनः कोई ज्योति जलेगी तो जिन्होंने तस्वीरों के ऊपर धंधा बना रखा है वे नाराज होंगे उनका धंधा टूटता है वे विरोध भी करेंगे मुझ जैसे व्यक्ति का विरोध अधार्मिक लोग नहीं करते आधार्मिकों को क्या पड़ी धार्मिक ही करते क्योंकि धार्मिक को ही अड़चन है असली सिक्के का विरोध नकली सिक्के जिनके पास हैं वे ही करेंगे जिनके पास सिक्के ही नहीं उनको क्या लेना देना असली हो तुम्हारे पास कि नकली हो उन्हें प्रयोजन ही नहीं लेकिन जिनके पास नकली सिक्के हैं अगर असली सिक्के बाजार में आ जाएं तो नकली सिक्कों का क्या होगा जीसस को जिन्होंने सूली दी थी क्या तुम सोचते हो वे अधार्मिक लोग थे नहीं नहीं भूलकर भी ऐसा मत सोचना पंडित पुरोहित यहूदियों के शंकराचारी रब्बाई यहूदियों के मंदिर का सबसे बड़ा पुरोहित इन लोगों ने मिलकर जीसस को सूली दी जीसस को सूली कोई चोरों ने बदमाशों ने हत्यारों ने नहीं दी कोई गुंडों ने नहीं दी जीसस को सूली दी सम्मानित सुशक्षित शास्त्र परंपरा के धरोहर जिनके पास है परंपरा के जो वसीयतदार हैं उनने दी समाज के श्रेष्ठतम वर्ग ने दी क्योंकि उसको ही खतरा पैदा हुआ है जीसस की मौजूदगी खतरनाक थी पुरोहित के लिए क्योंकि लोग जीसस की तरफ जाने लगे और जिन लोगों ने जीसस को देखा उनके लिए पंडित का झूठापन साफ हो गया जिसने असली दिए को देख लिया क्या तुम सोचते हो अब वो तस्वीर से धोखा खा सकेगा जिसने सूरज को उगते देख लिया अब क्या तुम सोचते हो कि सूर्योदय किया तस्वीर को रखे बैठा रहेगा उसकी पूजा करता रहेगा जिसने असली को देखा वह नकली से मुक्त हुआ असली को देखने में ही मुक्त हो जाता है इसलिए खतरा नकली को पैदा होता है सारे नकली इकट्ठे हो जाएंगे एक मजे की बात देखो हिंदू ईसाई मुसलमान जैन और किसी बात पर राजी नहीं है लेकिन मेरे विरोध में राजी जैन मुनि मेरा विरोध करते हिंदू शंकराचारी मेरा विरोध करते ईसाई पादरी मेरा विरोध करते और तो और कम्युनिस्ट पार्टी ने एक प्रस्ताव किया है कि मुझे इस देश से बाहर निकाल देना चाहिए धार्मिक ही नहीं तथाकथित अधार्मिक धर्मगुरु भी नास्तिकों के धर्मगुरु भी विरोध में तो कुछ सोचना होगा क्यों ये सारे लोग एक बात पर राजी? इन सब की दुकानों को नुकसान पहुंच सकता है पहुंच रहा है पहुंचेगा इनके विरोध से रुक, रुकने वाला भी नहीं तुमने पूछा आनंद मैथ्रे क्या कारण है कि आपका सबसे ज्यादा विरोध धर्म समाज ही कर रहा है उसको ही खतरा है नाम मात्र को धर्म समाज है हिंदू हिंदू है क्या है उसमें हिंदू जैसा प्रश्न जैसा क्या है उसमें न वह बांसुरी है न वे स्वर है क्या गरिमा है उसकी क्या महिमा है उसकी वेदों और उपनिषदों जैसा उसमें क्या है कहां है वह सुगंध जो उपनिषदों की है? जैन जैन है कहां है महावीर की मस्ती कहां है महावीर की नग्न निर्दोषता? चालबाज है बेईमान है दुकानदार है हिसाब किताब में होशियार अगर महावीर को भी अकेले में पा जाए, तो यद्यपि उनकी कोई जेब नहीं क्योंकि नंग धड़ंग तो भी जेब काट ले अभी चार छह दिन पहले ही एक शंकराचार्य की ही सोने की चोरी हो गई सब चोर चोर मौसेरे भाई बहन चोर ने भी सोचा होगा कि तुमने भी खूब चुराया, थोड़ा हम भी हाथ मारे कौन सी चीज चोरी चली गई शंकराचार्य की सोने की मूर्ति सोने के पूजा के उपकरण ये मूर्ति अपनी भी रक्षा नहीं कर सकती चोर से भी रक्षा नहीं कर सकती ये शंकराचार्य की क्या खाक रक्षा करेगी ये संसार की क्या खाक रक्षा करेगी इसी मूर्ति के सामने बैठ के वो प्रार्थना करते रहे कि जब जल न गिरे तो जल गिराओ और जब बाढ़ आ जाए तो बाढ़ ना आए और एक चोर ले गया चुरा के मूर्ति को और पुलिस की सहायता लेनी पड़ी चोर को खोजने के लिए मूर्तियां झूठी पूजाएं झूठी पूजक झूठे पुजारी झूठे स्वभावता वे नाराज होंगे मेरी बातें उन्हें बहुत कठिनाई में डाल रही पहली तो बात यह है कि मैं जो कहता हूं उसे वे समझ नहीं सकते उनके मस्तिष्क जड़ विचारों से भरे पक्षपातों से भरे उनके मस्तिष्क बहुत सी पूर्व धारणाओं से भरे समझने के लिए पक्षपात रहित चित्त चाहिए हिंदू नहीं समझ सकता मुसलमान नहीं समझ सकता ईसाई नहीं समझ सकता समझने के लिए सारे पक्षपात एक तरफ रख देने जरूरी अगर तुमने पहले से ही तय कर लिया है कि क्या सत्य है तो फिर तुम समझोगे कैसे मुल्ला नसुद्दीन बूढ़ा हो गया तो उसे गांव का काजी बना दिया गया न्यायाधीश हो गया वो बुजुर्ग था अनुभवी था पहला ही मुकदमा आया उसने एक पक्ष की बात सुनी और फैसला देने को तत्पर हो गया जो कोर्ट का क्लर्क था उसने उसका हाथ खींचाओ कहा कि रुको आपको पता नहीं कि पहले दूसरे पक्ष की तो सुनो मुल्ला ने कहा कि मैं दो दो पक्ष की सुन के अपने मस्तिष्क को खराब नहीं करना चाहता अगर मैं दूसरे पक्ष की भी सुनूंगा तो मति भ्रम पैदा होगा फिर तय करना मुश्किल होगा कि सच क्या है अगर निर्णय चाहते हो तो अभी मुझे दे दे दोनों अभी मुझे बिल्कुल सब साफ है इसने जो जो कहा है सब मुझे याद है एक तरफ की सुन के निर्णय देना आसान है और मुल्ला ने कहा अगर तुम सच पूछो तो निर्णय तो मैं घर से लेके ही चला सुनना इत्यादि तो केवल औपचारिक है अब समय क्यों खराब करना मुझे जो सुनने आते हैं अगर वो निर्णय घर से लेकर ही चले नहीं समझ पाएंगे या कुछ का कुछ समझेंगे मैं कहूंगा कुछ वो समझेंगे कुछ दूसरा मुकदमा मुला की, मुला की अदालत में आया एक आदमी चिल्लाता हुआ कि आया बचाओ बचाओ मैं लूट गया इसी गांव के सीमा पर मुझे लूटा गया इसी गांव के लोग थे जिन्होंने मुझे लूटा वह आदमी केवल चड्डी पहने हुए था मुल्ला ने पूछा क्या लूटा तेरा उन्होंने कहा सब लूट लिया बड़े दुष्ट लोग थे मेरा कमीज मेरा पजामा तक निकाल लिया सिर्फ चड्डी छोड़ी सब पैसे ले गए बसनी ले गए मेरा घोड़ा ले गए इसी गांव के लोग थे इसी गांव के बाहर में लूटा गया हूं मुला ने कहा चुप वो गांव इस गांव के लोग नहीं हो सकते इस गांव के लोगों को मैं जानता हूं वो चड्डी भी नहीं छोड़ती वो किसी और गांव के रहे होंगे तू तो किसी और गांव की अदालत में जाके शोरगुल मचा यहां बेकार सिर मत फोड़ इस गांव के लोगों से मैं बचपन से परिचित हूं वो जब भी करते हैं कोई काम पूरा पूरा करते चड्डी छोड़ी है ये प्रमाण है इस बात का ये घटना इस गांव के लोगों के द्वारा नहीं की गई लोग निर्णय लिए बैठे तय ही कर लिया है कि इस गांव के कैसे लोग हैं और एक के बाबत नहीं सब के बाबत निर्णय कर लिया है तुम जरा अपने मन में तलाश ना तुम भी पाओगे कि तुम पूर्व निर्णयों पर जीते हो एक मुसलमान ने तुम्हें धोखा दे दिया सारे मुसलमान बुरे हो गए एक हिंदू बेईमानी कर गया सारे हिंदू बुरे हो गए इतने जल्दी निर्णय लेते हो ऐसे निर्णय लिए जाते अगर व्यक्ति सम्यक बोध से भरा हो तो निर्णय लेगा ही नहीं जब तक कि सारे तथ्य ज्ञात ना हो जाए तुम कैसे हिंदू हो गए तुमने कुरान पढ़ी है तुमने बाइबल पढ़ी है कुरान बाइबल छोड़ो तुमने गीता उपनिषद भी नहीं देखे तुमने वेद भी नहीं पढ़ा या पढ़ा भी होगा तो तोते की तरह पढ़ लिया होगा दौरा गए होगे गए यंत्रवत बिना समझे लेकिन जब तक तुम नहीं जानते कि मुसलमान की क्या धारणा है जैन की क्या धारणा है बौद्ध की क्या धारणा है तब तक तुमने कैसे निर्णय लिया कि तुम हिंदू इस दुनिया में इतने विचार हैं इनमें से तुमने कैसे चुन लिया कि यह विचार तुम्हारा तुमने चुना ही नहीं तुम्हारे मां बाप ने पकड़ा दिया तुम्हारे पंडित पुजारियों ने पकड़ा दिया तुम पैदा हुए नहीं कि पंडित पुजारी तुम पर कब्जा करना शुरू कर देते पैदा हुआ बच्चा यहूदी घर में कि खतना उसका उसी वक्त किया जाता है देनी लगाई जाती उसको यहूदी बना लिया गया उससे कोई पूछता ही नहीं कि तेरे क्या इरादे हिंदू बच्चे का सिर घोंट के यज्ञोपवित कर दिया जनेऊ पहना दिया उससे कोई पूछता नहीं कि तेरे इरादे क्या हैं अच्छी दुनिया होगी थोड़ी थोड़ी और समझ पूर्ण दुनिया होगी तो हम बच्चों को मौका देंगे कि सारे धर्मों से परिचित हो हम उनके लिए मुहैया करेंगे सारे धर्म हम उन्हें मस्जिद भी भेजेंगे मंदिर भी गुरुद्वारा भी गिरजा भी हम कहेंगे सुनो समझो 21 साल के पहले हम उन्हें वोट देने का अधिकार भी नहीं देते और धार्मिक होने का अधिकार दे देते हैं कि तुम हिंदू हो गए तुम मुसलमान हो गए तुम ईसाई हो गए तो क्या तुम समझते हो धर्म राजनीति से भी गई बीती चीज किसी बुद्धू राजनीतिक को भी वोट देने के लिए इक्कीस वर्ष की उम्र चाहिए परमात्मा को वोट देने के लिए किसी उम्र की कोई भी जरूरत नहीं छोड़ो व्यक्तियों पर छोड़ो मेरा तो अपना ख्याल यह है कि 42 साल की उम्र के पहले कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए कि मैं किस धर्म को मानकर चलू जैसे 14 साल की उम्र में व्यक्ति कामवासना की दृष्टि से परिपक्व होता है वैसे ही मनोवैज्ञानिक खोज कर रहे हैं और पा रहे हैं कि 42 साल के करीब व्यक्ति चेतना के रूप से परिपक्व होता है जैसे चौदह साल के बाद विवाह की जरूरत होती है वैसे बयालीस साल के बाद धर्म की आत्यंतिक जरूरत होती है तुमने देखा लोगों को हृदय के दौरे पागलपन आत्महत्या इत्यादि चीजें बयालीस साल की उम्र के बाद सूझती बयालीस साल के बाद क्यों पश्चिम के बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक कार्ल गुस्ताव जुंग ने लिखा है कि मेरे जीवन भर का अनुभव यह है कि 42 साल के बाद ही लोग मानसिक रूप से रुग्ण होते और कारण मेरी दृष्टि में यह है कि 42 साल के बाद इन्हें धर्म की जरूरत है और धर्म नहीं मिलता इसलिए ये विक्षिप्त हो जाते 42 साल के बाद इनके जीवन में प्रार्थना की आवश्यकता है और प्रार्थना नहीं मिलती इसलिए इनको हृदय का दौड़ा पड़ता है तनाव बढ़ जाता चिंता बढ़ जाती प्रार्थना मिल जाती तनाव कट जाता चिंता कट जाती लेकिन प्रार्थना का फूल नहीं खिलता और समय आ गया कि प्रार्थना का फूल खिलना चाहिए 42 साल की उम्र के करीब पहुंचते पहुंचते किसी व्यक्ति को इतनी समझ हो सकती है कि वो निर्णय करे कौन सा मेरा मार्ग है। जो बहुत प्रतिभावान है थोड़े जल्दी कर लेंगे जो थोड़े कम प्रतिभावान है थोड़ी देर से करेंगे मैं औसत की बात कर रहा हूं बयालीस का मतलब ठीक बयालीस मत समझ लेना पृथ्वेशाली व्यक्ति हो आद्य शंकराचार्य जैसा तो नौ वर्ष की उम्र में भी निर्णय कर लेता